IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है भारत की नदियां श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम महानदी भाग 2 साथियों पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि सिहावा के पहाड़ियों से नाचती कूदती कलकल करती हुई महानदी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और पठारों से गुजरते हुए धम धरी पाशते है और अब शुरू होता है महा नदी का धमतरी के बात का सफर धमतरी एक प्राचीन शहर है आज जिले का मुख्याला है धमतरी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है आजादी के आंदोलन में यहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था आज यह आदिवासियों की सामाजिक चेतना का भी केंद्र बन गया है कांकेर धमतरी जगदलपुर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहां के लोगों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया ठाकुर पूरन सिंह ने छत्तीसगढ़ी और हलवी बोलियों में देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने के लिए कई लोकगीतों और कविताओं की रचना की जो आज भी सुने जा सकते हैं स्वतंत्र रत्नों आम जो भारत 1000 बरख आगे हर एक पदम देश ये रेलो तेबले कहानी जागे सत धर्म ले लोट रला रजो धाम जो छाए सर्गुन ने गोटी धान ने पोल निकरते रला पाए अर्थात अंग्रेजों के आने से पहले सत्य और धर्म का राज्य था सब जगह सुख शांति थी भरपूर फसलें होती थीं भूख और दुख नहीं थे मैं <laughs> महानदी धमतरी के पास मुझ में कई छोटी धाराईं मिलती है बरसात में ये धाराईं पानी से लबा लब भर जाती है ये आसपास् के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती हैं गांव घर खेत पानी से डूब जाते हैं कभी-कभी गांव के गांव खाली हो जाते हैं लोग अपने बाल बच्चों और पशुधन के साथ ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं जंगलों में मेरा सफर और सुंदर हो जाता है विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में यहां साल और सागौन के पुराने जंगल हैं इनकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है चौखट पल्ले और दूसरे इमारती कामों में प्रयोग होता है यह बाजार में महंगी बिकती है शायद इसी कारण सागौन और साल के जंगल अधिक काटे गए हैं अा धुं पेड़ काटने के बुरे परणाम अब नजर आने लगे हैं लेकिन इसमें महानदी का क्या दष है इंसान खुद ही जमेदार है अगर इसी रफ्तार से जंगल कटते रहे हैं तो महानदी का अस्तित्व खत्र में पर सकता है महा नदी के रास्ते में महुआ के जंगल है। चैत्र के महीने में इन प्योडों पर खुब फल फूल आते हैं। प्योडों के पास बड़ी अच्छी सुगंध आती है। सुबह सवेरे, बच्चे, औरत, मर्द, नीचे गिरे फलों को इकठा करके बाजार में बेशते ह यह आदिवासियों की जीविका का साधन भी है इन फलों से पेय पदार्थ भी बनते हैं इन जंगलों में तेंदू के पेड़ भी हैं तेंदू के पत्ते चौड़े होते हैं इनका प्रयोग कई कामों में होता है जैसे तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है सुबह सवेरे से ही बच्चे औरत मर्द सभी बीड़ी बनाने के काम में लग जाते हैं अब यह काम भी आदिवासियों से छीना जा रहा है इन्होंने अपने जीवन यापन को प्रकृति के अनुसार ढाला है ये लोग पहाड़ी ढलानों पर रहते हैं कि छोटी-छोटी बस्तियां हैं स्थानीय पदार्थों से ये घर बनाते हैं जैसे लकड़ी पत्ते पत्थर और मिट्टी जंगलों को काटकर खेत बनाते हैं मक्का कोदो और बीन उगाते हैं खेती के तरीके पुराने हैं इसी वजह से पैदावार भी कम होती है आदिवासियों ने प्राकृतिकता निभाने को समझा है ये लोग प्रकृति के पास भी हैं और साथ में प्रकृति का दोहन केवल जीवन यापन के लिए ही करते हैं लाभ के लिए नहीं प्राकृतिक रूपों को देवी देवता भी मानते हैं उनकी पूजा करते हैं गोड़ों के चलते फिरते दवाखाने देखे जा सकते हैं यहां के जंगलों में वनौषधियों के भंडार हैं गोंद के अतिरिक्त हलवा केवट और बेगा हैं जो जंगल पर निर्भर करते हैं इनके घर साफ-सुथरे होते हैं अगर किसी को बुलाना हो तो एक विशेष आवाज देकर बुलाते हैं आवाज जब जंगल में गूंजती है तो बहुत प्यारी लगती है यहां के लोग वर्तमान में जीते हैं भविष्य की चिंता कम करते हैं सभी खुले में रहने के आदी हैं जीवन में भी काफी खुलापन और सच्चाई है इनकी जीविका जंगलों पर आधारित है लेकिन आज ये संबंध टूटते जा रहे हैं बांधों के बनने खनिजों के खनन और वन विनाश जैसी क्रियाओं से पानी मिट्टी और पेड़ों का विनाश हो रहा है पहले आदिवासी जंगल का स्वामी था सभी उत्पादों पर उनका अधिकार था लेकिन सन 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए कानून बनाकर भारत की वन संपदा पर भी कब्जा कर लिया था हमने सदियों से जंगलों की रक्षा की है पेड़ों को पाला पोसा है जंगल हमारा है हम जंगल के मालिक हैं नो no, नो no, नो no. किसने कहा जंगल कंपनी का है तुम कौन हो तुम तुम गोरा लोग कल से आया है कैसे मालिक बन सकते हो हम जंगल में रहते हैं देखभाल करते हैं कंपनी ने क्या किया साल सागौन शीशम की लकड़ी अच्छा है हम काटेगा हम बेचेगा हम ये नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे हम जंगल के मालिक हैं निशांत तुम हिंदुस्तानी काश नहीं जानते हम जंगल को ज्यादा जानते हैं साल की लकड़ी से रेलवे लाइन के स्लीपर बनाएंगे बन ले बनाएंगे अंडरस्टैंड हमारा रिलेक्शन करेंगे आदिवासी क्षेत्र से निकलकर चारामा के निकट पहुंचती हूं मेरे जल प्रवाह की दिशा में परिवर्तन आता है यहां से उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगती हूं क्योंकि रास्ते में दूसरी पहाड़ी श्रृंखला है इसलिए पूर्व की ओर मुड़ती हूं यहां कई किसानों की बस्तियां हैं जो सिंचाई के लिए मेरी राह देखते हैं क्या यहां किसानों के अतिरिक्त और लोग भी रहते हैं हां जगह-जगह चराई भी है जो गाय बकरियां पालते हैं मेरे किनारों पर हरी-हरी घास हरी खूब उगती है वो देखो सामने बोधु नाम का लड़का गाय चरा रहा है हम कैसे हो बोधु मैं अच्छा हूं एक बात बताओ ना हम तुम इस जगह पर थीमी क्यों बढ़ जाती हूं समतल घाटी जो है खाटी क्या है मेरे ढलानों के बीच वाला भाग जिसमें मैं बहती हूं इसकी आकृति गुलेल जैसी या अंग्रेजी के वी आकार जैसी होती है यह ऊपर से चौड़ी नीचे से संकरी होती है सामने पानी ही पानी है समुद्र जैसा बोधु यह समुद्र नहीं है मैं हूं मेरे दोनों पाटों को रोक दिया गया है इसलिए पानी जमा हो गया ओह ऐसे स्थान को बांध कहते हैं मैं समझा नहीं <laughs> जब नदी के दोनों किनारों को चौड़ी दीवार बनाकर रोक देते हैं रुके हुए पानी के जलाशय को बांध कहते हैं हम्म हाँ, शायद यही नियति है उछलती कूदती जलप्रपात बनाती हुई जंगलों को हरा भरा करती हुई अटखेलियां करती हुई महानदी का रूप यहां पर कुछ और ही दिखाई पड़ता है गति धीमी पड़ जाती है क्योंकि प्रकृति की गोद से निकलकर अब यह मनुष्य के हाथों में आ गई है गति जरूर धेमी हुई लेकिन फिर भी ये हर पल में जीवन दाईनी है इस पर बांध बनाए गए जिन से नहरे निकली है और इन नहरों ने आज पूरे प्रदेश को हरा भरा कर दिया है अब सिचाई से धान की साल में दो फसले होती है आमदनी बढ़ी है। यही वो जीवन दाईनी नदी है जिसके कारण 36 गड़ आज धान का कटोरा कहलाता है महा नदी भाग दो अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध एवं आलेख अख्तर हुसैन कलाकार राजश्री त्रिवेदी नीरज शर्मा आकाश राजेश आहूजा और 김ती आनंद ध्वनिंकन अमिता भट्टी निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो